अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण की पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसमें अत्र स्वप्ने महिमान अनुभवती इस वाक्य के द्वारा बताया गया स्वप्न में महिमा का अनुभव करता मन है करके इस पर आक्षेप तथा समाधान हो रहा है तो ये बताया गया कि स्वप्न में यदि मन को मानेंगे महिमा का अनुभव करता तो श्रुति अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह आत्मा को बता रही है स्वयं प्रकाश स्वप्न अवस्था में और यदि मन रहेगा वहां तो आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताना संभव नहीं हो पाएगा इसलिए मानना चाहिए वहां पर मन का अभाव ऐसा जो द्वितीय विकल्प था उसका निराकरण किया गया इस भाष्य में भास्कर भगवान ने कहा अतो मंद ब्रह्म विदाम एवं अयम यम आशंका न तो एकात्म विदाम तो जो वेद में श्रद्धा तो करते हैं लेकिन वेद के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए जिनके अंदर विचार शक्ति नहीं है उन्हें कहा गया मंद ब्रह्मविद उन्हें की ये शंका हो सकती है कि अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति यह श्रुति स्वप्न अवस्था में आत्मा को स्वयं प्रकाश नहीं बता पाएगी मन को स्वीकार करने पर इसलिए मन का अभाव मानना चाहिए ऐसी आशंका जो वेद के प्रति श्रद्धालु तो हैं किंतु वेदार्थ समझने की शक्ति नहीं रखते उन्ही की हो सकती है जो एकात्म ब्रह्म भी थे समस्त उपनिषदों के प्रतिपाद्य तात्पर्य अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं जान लेते हैं जो उन्हें कहा जाता है एकात्म ब्रह्मविद उनकी यह शंका नहीं हो सकती ये कहा गया नतु एकात्म ब्रह्म विदाम इससे तो जो शुरू में दो विकल्प किए गए थे उन दोनों विकल्पों का एक प्रकार से निराकरण हुआ अब ननु एवं इत्यादि जो भाष्यवाक्य हैं इसके द्वारा पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस बृहदारण्य श्रुतिस्थ स्वप्न के वाचक अत्र इस विशेषण के अनर्थक्य की शंका करते हैं और उस शंका का समाधान किया जा रहा है अत्र उच्च इत्यादि से तो पहले ननु एवं सती अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति इत्यादि जो आक्षेप भाष्य है इसका अवतरण जो टीकाकार ने लिखा उसे देखा जाए तो अतः इति इस प्रतीक के बाद में वो अवतरण है ननु यदि स्वयं मन आदि अभावो मनादेक्ष जागृते तहि तद्बोधन संभवात् ये कहते हैं यदि आत्मा के स्वयं ज्योतिषों को बताने के लिए मन आदि के अभाव को अपेक्षित नहीं मानेंगे मन आदि के अभाव की अपेक्षा नहीं है आत्मा के स्वयं ज्योतिषों को बताने के लिए ऐसा यदि मानेंगे तब तो जागृत अवस्था में भी तदबोधन संभवात का मतलब आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताना संभव होने से मनादि का अभाव आवश्यक नहीं है आ, आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताने के लिए तो श्रुति को बृहदारण्यक श्रुति को फिर स्वप्नावस्था में आत्मा स्वयं ज्योति है ऐसा बताने की आवश्यकता क्या है वो तो जागृत अवस्था में भी बता सकती हैं जहां मन के साथ बाह्य इंद्रिया भी रहती है और आदित्यादि ज्योतियां भी रहती है वहां पर भी बताया जा सकता है आत्मा के स्वयं ज्योतिषों को तो जागृत अवस्था को छोड़कर के स्वप्न अवस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिषो को बताने वाला अत्रय विशेषण अनर्थक हो जाएगा ये कह रहे हैं तो जागृतेपि तर तद्बोधन तदबोधन संभवात अत्र स्वप्नवाची विशेषण अनर्थकम्। तो अत्र ये जो स्वप्न अवस्था का वाचक विशेषण है कहाँ पर बृहदारण्यक श्रुति में अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती ये बृहदारण्यक श्रुति वचन है इसमें अत्र ये जो स्वप्न का वाचक पद प्रयोग हैं वह व्यर्थ हो जाएगा यदि मनादि का अभाव आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को बताने में अनपेक्षित मानेंगे तो इस प्रकार की शंका यहाँ पर की जा रही है ननु एवं सती अत्रुष स्वयं ज्योति अनर्थकम् भवति इस वाक्य से इतना शंका वाक्य है एवं सती का अर्थ है आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताने के लिए मनादि के अभाव की अपेक्षा न मानने पर इतना अर्थ निकलेगा एवं सती का पुरुषः स्वयं ज्योति विशेषण यानी अत्र पुरुषः स्वयं ज्योति वाक्य में स्वप्न अवस्था का वाचक अत्र ये जो पद प्रयोग है अत्र पदात्मक विशेषण है वह अनर्थकम भवती व्यर्थ हो जाएगा निष्प्रयोजन हो जाएगा निष्फल होगा इस प्रकार की शंका हुई क्योंकि मनादि के रहते हुए भी आत्म आत्मा स्वयं प्रकाश है यह बताना संभव है आपके अनुसार तो फिर वो तो जागृत अवस्था में ही हो सकता था तो स्वप्न के वाचक अत्र पद का प्रयोग निष्फल होगा व्यर्थ होगा ये हुई शंका इसका समाधान अत्र उच्चे इत्यादि से किया जा रहा है समाधान भाष्य का अवतरण है टीका में इस शंका का समाधान करने के लिए भी दो विकल्प किए जा रहे हैं उन दो विकल्पों को टीकाकार बताया बता रहे हैं किम बलात मनसो विशेषनस्य विशेषणबला मनसोभात तो अत्रायम गति पृछते अषस्वयज्योतिर्भव स्वाक्यमें स्वप्नके अत्र पदके प्रयोग से क्या आप ये मान रहे हो शंकाकार को सिद्धांती पूछ रहे हैं कि मनसो अभाव सी साधी सीत अत्र पद का प्रयोग करके श्रुति मन के स्वप्नावस्था में मन के अभाव को सिद्ध करना चाहती है ऐसा आप अत्र इस विशेषण का अर्थ निकालना चाहते हो उत यानी अथवा विशेषणस्य विशेषण गतिमात्र तो विशेषणस्य ने अत्र पद प्रयोग का गतिशब्द का अर्थ है फल तो फल फलमात्र पृछते फल मात्र पूछा जा रहा है तो यहाँ अत्र विशेषण के सामर्थ्य से स्वप्न अवस्था में मन का अभाव सिद्ध करना पूर्व पक्षी को अभिष्ट है या केवल अत्र पद के प्रयोग का फल मात्र समझना अभिष्ट है ये दो विकल्प हुए इन दो विकल्पों में से यदि पहला विकल्प पूर्वपक्षी स्वीकार करना चाहेंगे वो पहला विकल्प है विशेषण सामर्थ्यात् स्वप्न अवस्था में मन का अभाव सिद्ध करना अभिष्ट है ये पहला विकल्प इसका निषेध किया जा रहा है तो कहते हैं नाद्य प्रथम विकल्प उचित नहीं हो सकता क्यों तो कहते मनसो अभाव अंगीकार अंतर आकाश से तत्तपरच्छेदी त्र स्वयं ज्योतिष्वबोधन हैं इसलिए हम कहते हैं कि प्रथम विकल्प अनुचित है उचित नहीं है कि अवस्था में मान लो अत्र इस विशेषण के सामर्थ्य से मन का अभाव स्वीकार कर लिया जाए आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि स्वप्न में मन का अभाव होता है ऐसा मान भी लें तो भी कहते हैं ये श्रुति बताती है कि सुसुप्ति तथा स्वप्न में हृदयांतर आकाश विद्यमान रहता है और हृदयांतर आकाश रहेगा यदि वहीं पर हृदयांतर आकाश में ही सुसुप्ति अवस्था में सुसुप्त पुरुष की स्थिति मानी जाती है ना जीव वहां रहता आकाश में तो हृदयांतर आकाश तो व्यापक नहीं है परिचिन्न है हृदय स्वयं परिचिन्न है तो तद अवचिन्न आकाश वो भी परिचिन्न रहेगा और उसमें रहेगी सुसुप्त पुरुष की स्थिति सुसुप्त आत्मा वहाँ रहेगा यदि तो परिछिन्न हो जाएगा और परिचिन्न होने से स्वयं ज्योतिष को बताना तो और भी कठिन हो जाएगा और ये जो है हृदयांतर आकाश में सुसुप्ति काल में जीवात्मा रहती है ये श्रुति कहती है बृहदारण्य श्रुति ही कहती है यह ऐसा अंतर हृदय आकाश सेते से ब्रदारण्य श्रुति है और उस ब्रदारण्य श्रुति के द्वारा परिचि हृदय अवच्छिन्न आकाश की स्थिति को स्वीकार किया गया है तो और सुप्ति में भी है का अर्थ वहां भी रहेगा स्वप्न में भी तो इसलिए क्या होगा तो हृदयांतर आकाशस्य से और तत्कृत तो तत्कृत परिच्छेद यानि हृदयांतर आकाश निमित्तक जो परिछिन्नता तत्कृत परिच्छेद का अर्थ है हृदयांतर आकाश निमित्तक परिचिन्नता ये श्रुति सिद्ध है तो परिच्छेदस् श्रुति सिद्धत्व और यह श्रुति सिद्ध होने से इसका निराकरण नहीं किया जा सकता इसका अभाव नहीं बताया जा सकता परिछिन्नता का तो जब परिचिन्न होता हुआ भी स्वयं प्रकाश है ऐसा आप कह रहे हो तो त्वन्मते त्र स्वयं ज्योतिषोबोधन असंभवात तो तत्र यानी स्वप्न अवस्था में तोन्मते याने आपके मतानुसार भी स्वयं ज्योतिष को बताना संभव नहीं होगा स्वयं ज्योतिषोधन असंभवात विशेषण अनर्थक्यम तुल्यम तो आपके मत में भी विशेषण यानि अत्रायम पुरुष इस पद का अनर्थक्य समान हो जाएगा जो दोष सिद्धांति के मत में बता रहे हो अत्र ये विशेषण व्यर्थ हो जाएगा करके वह आपके मत में भी दोष बना ही रहेगा क्योंकि परिचिन्न जो होगा उसमें स्वयं ज्योतिष बताना संभव नहीं होगा जैसे घटाधि परिछिन्न होने से स्वयं ज्योति नहीं है ऐसे मानना पड़ेगा आत्मा भी परिचिन्न होने से स्वयं ज्योति नहीं है यह आपत्ति आएगी और वो परिचिनता श्रुति बता रही है इसलिए श्रुति सिद्ध परिचिनता को तो हटाया नहीं जा सकता उसका अभाव नहीं बताया जा सकता इस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा अत्र उचित इससे प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं तो उस समय सिद्धांति में सिद्धांति के मत में पूर्व पक्षी के द्वारा जो दोष बताया जा रहा है वही दोष पूर्व पक्षी के मत में भी दिखा करके सिद्धांति उसका निराकरण करते हैं प्रथम विकल्प का तो अत्र इदम् अंतर आकाश अत्यद्य भाष्यम यशोहृदयाश तस्ते अंतरहृदरछेदे सुतरा स्वयं ये तक प्रथम विकल्प का निराकरण की कर रहे हैं कि अत्यल्पम इदम उच्चते यानी ये जो आपके द्वारा कहा जा रहा है कि स्वप्नावस्था में मन का अभाव नहीं मानेंगे तो आत्मा को स्वयं ज्योति बताना संभव नहीं होगा इसलिए स्वप्नावस्था में आ, माना जाए मन का अभाव तब तो ये विशेषण सार्थक हो जाएगा अत्र विशेषण ये जो आप कह रहे हो इस कथन को मन के अभाव को माना जाए स्वप्न में अत्र विशेषण को सफल बनाने के लिए ये जो आपने कहा ये अत्यल्प दोष दिखाया विशेषण अनर्थक के रूप दोष ये तो अत्यल्प दोष है कहते हैं मन का अभाव मान भी लेते हैं तो भी इससे बड़ा प्रतिबंधक उपस्थित होता है स्वप्नावस्था में मन को स्वीकार करने पर आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताने में बाधा उत्पन्न हो रही है न प्रतिबंध उपस्थित हो रहा है साफ कह रहे हो तो हम कहते हैं मन के अभाव को स्वीकार करके मन रूपी बाधक को हटा भी लिया जाए प्रतिबंधक को लेकिन इससे भी बड़ा प्रतिबंधक श्रुति बता रही है वो कौन सा प्रतिबंधक है परिचिन्नता रूप प्रतिबंधक और उस श्रुति के द्वारा बताए गए परिचिनता रूप प्रतिबंधक को तो किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता उसको तो स्वीकारना ही पड़ेगा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि एशो अंतर हृदय आकाश तस्मिन से तो जो हृदय हृदयांतर आकाश है उसमें यह सुसुप्ती अवस्था में पुरुष रहता है इति अंतर अंतरहृदय अंतर अंतरहदय निमित्तक यानी अंतर आकाश निमित्तक जो परिचिन्नता है उस परिचिन्नता के रहते हुए सुतराम स्वयं ज्योतिष बाध्यत तो निश्चित ही स्वयं ज्योतिष को बताना कठिन होगा वो नहीं बता पाएंगे ये तो और बड़ा प्रतिबंधक है ये जो यहां पर सुतराम में सु उपसर्ग से तरप प्रत्यय हुआ है व्याकरण में एक तरप प्रत्यय होता है उत्कृष्टता को बताने के लिए अधिकता को बताने के लिए पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं कि मन को स्वीकार करने पर स्वयं ज्योतिष को बताना संभव नहीं होगा मन का अस्तित्व आत्मा के स्वयं बोधन में प्रतिबंधक है इसलिए उस प्रतिबंध को हटा भी दिया जाए, तो जाहदारण्यक श्रुति स्वयं बता रही है परिचिन्नता रूप प्रतिबंध को और वो परिचिनता रूप प्रतिबंध मन रूपी प्रतिबंधक से बड़ा प्रतिबंधक है जैसे किसी के अंगन में बिल्ली मर जाए और जैसे तैसे उसे उठा करके फेंक दिया तो ऊंट आकर के मर जाए तो फिर तो उसको अकेले को तो उठा करके फेंकना संभव ही नहीं होगा वो बड़ा वो प्रतिबंध आ गया ऐसे ही मन का अभाव पूर्व पक्षी के आग्रह के अनुसार मान भी लें तो भी श्रुति ने बताया हुआ सुसुप्ती अवस्था में हृदयान्तर आकाश निमित्तक जो परिच्छेद है ये बड़ा प्रतिबंधक है वो तो बना ही रहेगा वो बना रहेगा तो आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व बताना और भी कठिन हो जाएगा बाध्यता का अर्थ और कठिन होना इस अभिप्राय से लिखते हैं टीकाकार में टीका किस अभिप्राय से हुआ करके कि दो अधिक इति परिच्छेद प्रयोग कहते सुताराम में तरप प्रत्यय का प्रयोग इसी अभिप्राय से किया है कि परिच्छेद जो है मन के अस्तित्व रूप प्रतिबंधक से भी बड़ा प्रतिबंधक है अधिक उन्नत का अर्थ है बड़ा इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने अधिक उन्नत पर लिखा कि अधिक विरोधी इत्यर्थ स्वयं ज्योतिष के बोधन में वह अधिक विरोधी हैं मन के अस्तित्व से भी अधिक विरोधी हैं परिच्छेद इसलिए ये जो आप कह रहे हो कि अत्रय विशेषण के सामर्थ्य से मन का अभाव माना जाए ये तो अत्यधिक अत्यल्प दोष दिखाना हुआ इससे बड़ा दोस्तों श्रुति बता रही है आपके अनुसार फिर तो तो स्वयं ज्योतिषम बाध्य तो। अब स्वयं ज्योतिषोम पर भी समझना कि स्वयं ज्योतिषो का तो सीधा सीधा बाद नहीं होता है वो सत्य होने कारण आत्मा का स्वरूप होने के कारण इसलिए स्वयं ज्योतिष बाध्यता में स्वयं ज्योतिष का अर्थ करना पड़ेगा स्वयं ज्योतिष बोधनम, कार बोधनम, बोधनम का कार लिखते हैं कि तद्बोधनम इत्यर्थ तद्बोधनम में तत्का अर्थ है स्वयं ज्योतिष्व तो आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का बोधन बाधित होगा कब यदि आत्मा में परिचिन्नता मानेंगे तो और वो श्रुति कह रही है ऊपरिछिन्न देश में रहता है करके आगे ये कह रहे हैं कि यथा वास्तवस्य वास्तव से त्य इति। तो यथा यथाश्रुते स्वयं ज्योतिषव ऐसा ही बाध्यता का कर्म मानेंगे यदि तो कहते हैं फिर ये स्वयं ज्योतिष का तो बाध वो वास्तविक होने के कारण संभव नहीं है तो यथाश्रुते वास्तव से तस् यानी स्वयं ज्योतिष तस् शब्द स्वयं ज्योतिष्व का परामर्शक है और वो वास्तविक यानि आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है स्वयं प्रकाश इसलिए उसका बाधस अनाशंकवाद तो वास्तविक स्वयं ज्योतिष का बाध तो बाध विषय शंका तो की ही नहीं जा सकती वह अनाशंकनीय है इसलिए तदबोधन तो तदबोधन के बाद की तो आशंका हो सकती है स्वयं ज्योतिष के बोधन की बोधन के बाद की आशंका तो हो सकती है स्वयं ज्योतिष के बाद की आशंका नहीं हो सकती हाँ इसलिए कि वो अबाधित है सत्य है ना स्वयं ज्योतिष इसलिए वहां पर भाष्यस्त स्वयं ज्योतिष पद का अर्थ करना पड़ेगा स्वयं ज्योतिष बोधन बाध्यता सूत्रां बाध्यता ठीक आगे हैं अब सत्यम इत्यादि का अवतरण टीका में <coughs> सत्यम एवं इत्यादि से पूर्व पक्षी फिर शंका करते हैं प्रथम विकल्प को ही उपपन्न करने के लिए कि सत्यम एवं अयम दोषो तो ये जो दोष बताया कि श्रुति सिद्ध जो परिच्छेद है उसके कारण स्वयं ज्योतिष का बोधन बाधित होगा ये जो दोष आपने बताया वो ठीक ही बताया हमारे मत के तरह आपके मत में भी वो स्वयं ज्योतिष बोधन अनर्थक होगा वो अत्र विशेषण स्वप्न ये जो आपने कहा वो ठीक ही कहा है तो भी कहते हैं यद्यपि ये दोष यद्यपि हो रहा है तो सत के बाद में टीकाकार लिखते हैं थोड़ा तथापि पद का शेष करने के लिए सियाद इति अनंतरम तथापि इति शेष तो तथापि इसे जोड़ देना कहाँ पर पद के बाद इसलिए कि यद्यपि पद का प्रयोग है ना तो यद्यपि और तथापि इन दोनों का नित्य संबंध होता है तो यद्यपि पद के प्रयोग से अध्यय किया जाएगा तथापि पद का और उसे जोड़ दिया जाएगा स्यात पद के बाद में स्वप्न पद के पहले तो तथापि स्वप्ने केवल केवलतया स्वयं चेत तो कहते हैं जो आपने दोष बताया वो दोष यद्यपि आ जाता है तो भी कहते हैं अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुतिस्थ अत्र इस विशेषण के सामर्थ्य से स्वप्न में यदि <coughs> मन का अभाव मान लेते हैं तो आत्मा केवल होगा तो तथापि स्वप्ने केवलतया केवलतया का मतलब ज्योत्यंतर के न रहने से जैसे जागृत अवस्था में आदित्य ज्योति चंद्रमा ज्योति वाग ज्योति मन ज्योति रहती है ऐसे आदित्य आदि ज्योति को तो हटा देंगे और मन रूपी ज्योति को स्वप्न में स्वीकार करेंगे तो एक ज्योति तो रह गई ना और यदि अत्र विशेषण के सामर्थ्य से उस मन रूपी ज्योति का भी अभाव मान लेते हैं तो केवल तयाकार है मन का भी अभाव होने से इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा मनसो अभावे न केवल तयाकार तो जैसा हम कहते हैं अत्र पद के प्रयोग सामर्थ्य से मन का अभाव माना जा करके तो मन का अभाव होने से स्वयं ज्योतिषवे न अर्धम तावद अपनीतम भारस्य ये जो प्रतिबंधक हैं परिचिन्नता और मन दोनों भी तो स्वप्न अवस्था में कम से कम ये जो आ, मन रूपी प्रतिबंधक का अभाव मानते हैं तो आधा प्रतिबंधक तो हट जाएगा ना तो पूर्व पक्षी का अभिप्राण है बाकी बचा हुआ प्रतिबंधक सुसुप्ति में हट जाएगा तो सुसुप्ति में पूर्ण रूप से स्वयं ज्योतिष का ज्ञापन होगा और आधा प्रतिबंधक दूर हो जाएगा स्वप्न में तो अर्धम भारस्य भार, भार शब्द का अर्थ है प्रतिबंधक तो प्रतिबंधकस्य से अर्धम तावद अपनीतम मन का अभाव मानने से आधा प्रतिबंध तो हट जाएगा ना अब जो बचा हुआ परिच्छिता रूप प्रतिबंध है वो सुसुप्ति में हट जाएगा ऐसा पूर्व का कहना है इसी चेत ऐसा यदि पूर्व कहते हैं तो न इत्यादि से पूर्व की इस शंका का भी निराकरण किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा तो सिद्धांति के इस समाधान भाष्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा पूर्व पक्षी का अभिप्राय बताते हैं भारस्य इसका अर्थ करते हैं पहले भारस्य इति इस प्रतीक का ग्रहण करके अर्थ बताया कि प्रतिबंधक इत्यर्थ। भार शब्द का अर्थ प्रतिबंधक है और शेष बोधनंतु सुसुप्ते भविष्यति इति अभिप्राय स्वप्न अवस्था में मन का अभाव हो जाएगा और बाकी जो परिचिन्नता बची है उसका अभाव सुसुप्ति में हो जाएगा ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है <coughs> तो पूर्ण रूप से स्वयं ज्योतिष का ज्ञापन होगा सुसुप्ति में ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है अब एवं तरही इत्यादि टीका वाक्य से अवतरण लिखा जा रहा है इस शंका के निराकरण भाष्य का तो अवतरण टीका को देखिए सुसुप्ते सर्वस्यापि तत्रापि तत्रापि विद्यमानत्वात् इत्याह न इति तो सुप्ते सम्योधनम सुसुप्ते सर्वस्यापि विद्यम्वादी तोये तुषुते अभाबोधन विवक्षणीय तो ऐसा अभिप्राय निकलने से पूर्व पक्षी का अभिप्राय ये प्रतीत हो रहा है कि स्वप्न में तो मन का अभाव हो जाता है और सुसुप्ति अवस्था में तो सभी का अभाव हो जाता है आत्मा को छोड़कर के अकेली आत्मा रहती है और कुछ नहीं रहता कोई प्रतिबंधक नहीं रहता ऐसा पूर्व अभिप्राय प्रतीत हो रहा है लेकिन ये पूर्व मानना सुसुप्ति अवस्था में सबका अभाव गलत है तो ये तरी सुसुप्ते सर्वस्यापी अभाव आश्रित्य सम्यक बोधनम विवक्षणीय और ये कह रहे न च तत्संभवती सुसुप्ति अवस्था में तो सभी का अभाव सभी प्रतिबंधकों का अभाव तो संभव नहीं है परिचिनता तो सुसुप्ति में भी है। इसे कह रहे हैं कि तत्रापि विद्यमान तत्रापि अनेक सुसुप्त अपि। तो सुसुप्ति अवस्था में भी बहुप्रतिबंधक से विद्यमान अनेक प्रतिबंधक स्वयं ज्योतिष के बोधक स्वयं प्रतिबंधक विद्यमान है इसलिए सभी प्रतिबंधकों का अभाव अवस्था में असंभव है इस अभिप्राय से सिद्धांती ये कहते हैं कि न तत्रापि पुरी नाडी इति श्रुते सु नाडी संबंधात तत्रापि पुरुषस्य स्वयं ज्योतिषेन अर्धभार अनय अभिप्रायो मृषा तो तत्रापि तीतती नाड़ीसु यहाँ पर तत्रापि शब्द का अर्थ है वाले तत्रापी। दो तत्रापि शब्द हैं ना कौन है कहाँ पर है दो तत्रापी इसी एक वाक्य में एकदम शुरू में एक है ना के बाद तत्रापी और एक है नारी संबंधा तत्रापी पुरुष से यहाँ पर तत्रापी इन दोनों तत्रापी में तत्र शब्द का अर्थ एक ही अवस्था नहीं पहले तत्र शब्द का तो अर्थ है सुसुप्ति अवस्था दूसरे तत्र शब्द का अर्थ है स्वप्नावस्था इसलिए पहले तत्र शब्द का अर्थ करते हुए टीकाकार लिखते हैं सुसुप्तेपी इत्यर्थ ये पहले तत्र शब्द का अर्थ कर दिया सुसुप्ते न तत्रापि पूरी तथि यहां पर जो तत्रापि शब्द है उसका अर्थ हुआ सुसुप्तेपी पुरी तथि नाडीसु सेते इति श्रुते तो पुरी तथि नाड़ी नाडीसु सेते इस श्रुति के अनुसार ये निकलता है कि नाडी का संबंध आत्मा के साथ है नाड़िया है परिचिन्न और उन नाड़ी प्रदेशों में रहेगा तो परिच्छिन आत्मा होगा परिचिन्न देश में रहने से तो परिछिन्नता रूप प्रतिबंध विद्यमान ही है ना तो इतिश्रुते पुरी तति नाड़ी संबंधात और पुरी तत् शब्द का अर्थ होता है हृदय वेष्टन ये लिखते हैं टीकाकार है हाँ, एक नंबर टिप्पणी में पहले ये जो भाषा में पूरी तथि ये श्रुति लिखी है ना ये नुति का पूरा अर्थ अर्थ लिखा है वो वो नहीं है अक्षरश्रुति तो इस प्रकार की है एक नंबर टिप्पणी में है अथ यदा सुसुप्तो भवती यदा त पुरिततम प्रत्यवश्रिप्य कचन वेदिताड्यो द्वासप्राण हृदया पूरीतम पुरितति इति तो कहते इस वाक्य का आधार लेकर के भाष्य में पुरीतनाडीसू शे ये तीन पद पदों का प्रयोग किया ऐसे तो वाक्य हैं बृहदारण्य में इस प्रकार का अथ यदा सुसुप्तो भवती जब सो जाता है ना, तो कहते हैं तदा न कश्चन वेद उस समय वो कुछ भी नहीं जानता है क्योंकि ज्ञान के जो साधन है भेद प्रतीति के जो साधन है बाह्य इंद्रिया और मन उनका वृत्ति लय हो जाता है व्यापारोपरम हो जाता है और उस समय क्या होता है तो कहते हैं हिता नाम नाड्य दवा सप्तति सहस्राणी हृदयात पूरी तत्म तो बहत्तर नाडियां नाडिया है हृदय से पूरी के ओर निकलती है जाती हैं और ताभी प्रत्यवसृप्य और उनसे निकल करके ताभी प्रत्यवस्तृपियती शेते तो पूरी तत्व में सोता है यानी सुसुप्त अवस्था में पुरुष का जीवात्मा का संबंध उन नाड़ियों के साथ बताया ना न हाँ? तो पूरी तती सेते इस वाक्य का आधार लेकर के भाष्य में लिखा पूरी तती नाडी सु सेते पूरी तती नाडी संबंधात ऐसा आगे लिखते पुरी तत् पदार्थ बताते हैं पूरी तत् क्या है तो कहते पुरी तत् पूरी तत पूरी इति तत्तृदय पुंडरीक परिवेष्टनम इति तत्व हृदय कमल का जो परिवेष्टन है उसे कहा जाता है पुरी तत्व और उस पुरी तत् से संबंधित ये बहत्तर हजार नाडिया है हृदय से निकल करके पुरी तत्व संबंधी बन जाती है और दो नंबर टिप्पणी में लिखते हैं नाड़ी संबंध पूरी तति नाड़ी संबंधात इस पर दो नंबर टिप्पणी है ना कि पूरी तति सयानस्य से पूरी तत् द्वारा नाड़ी भी संबंधात इत्यर्थ तो पूरी तत्व में सो रहा है तो पूरी तत् द्वारा नाड़ियों के साथ भी उसका संबंध होगा और नाड़िया है तो नाड़ी संबंध निमित्तक परिछिन्नता सुसुप्ति अवस्था में भी बनी रहेगी न तो सुसुप्ति अवस्था में स्वयं ज्योतिष्ठोबोधन का समस्त प्रतिबंध तो दूर नहीं हुआ वह परिच्छेद तो बना ही रहा तो परिच्छेद बना रहने से ये अभिप्राय बताना कि सुसुप्ति अवस्था में तो पूरा का पूरा स्वयं ज्योतिष का ज्ञापन होगा सब का सभी प्रतिबंधों का अभाव होने से और सुसु स्वप्न में अत्र इस विशेषण के सामर्थ्य से मन का अभाव बताएंगे तो आधा प्रतिबंध दूर हो जाएगा सुसूच अवस्था में पूरा हो जाएगा प्रतिबंध दूर वो पूरा प्रतिबंध तो दूर हुआ नहीं परिच्छेद बना ही रहा इसलिए कहते हैं तत्रापि पुरुषस्य से स्वयं ज्योतिषवे अर्धभारापने अभिप्रायो मृषा एवं भाष्य में तो तने स्वप्ने तब्द स्वप्न अवस्था का परामर्शक है इसलिए टीकाकार ने लिखा द्वितीय का अर्थ स्वप्नेपि इत तो स्वप्न जब सुसुप्ति अवस्था में पूरा का पूरा स्वयं बोधन प्रतिबंधक का अभाव नहीं हुआ तो फिर सुसुप्त अवस्था में भी मन का अभाव बता करके अर्धभार दूर होगा ये वर्णन अनुचित है व्यर्थ है मृषा है इसे कह रहे हैं कि तत्राप्याने स्वप्ने पुरुषस्य पुरुष से स्वयं अर्धभार अपने अभिप्रायो मृषा एव तो मन का अभाव दिखाना दिखा करके पुरुष को स्वयं ज्योति दिखाने में प्रतिबंधक मन आधा प्रतिमंधा भाव हो जाएगा ये वर्णन मृषा है यानि मिथ्या है थोड़ी टीका है तीका को देखिए चेत सुषुप्ते चेतारापनय सै तदा स्वप्ने अत्र इति वर्णयुँ तद तदापि अनर्थकम् तनर्थक तो अवस्था में यदि समस्त भार का अभाव होता भारे ने प्रतिबंधक का अभाव होता तब तो स्वप्ने अर्धभारापने अभिप्रा वर्णयुँ शक्य स्वप्नवस्था में आधे प्रतिबंधक का अपनयन वर्णन करना संभव है संभव था लेकिन न ची यानी सुसुप्ति अवस्था में संपूर्ण प्रतिबंधक का अभाव तो सिद्ध हुआ नहीं इसलिए स्वप्न अवस्था में मन का अभाव दिखा करके अर्ध भार कहना अनुचित है अतो अत्र इति विशेषणम तदापि अनर्थकम् इत्य इसलिए इस अवस्था में भी आपके मत में भी आपके कथनानुसार भी अत्रयम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती में अत्र विशेषण अनर्थक ही होगा क्योंकि स्वयं ज्योतिष बता नहीं पा रहे हो न स्वप्नावस्था में न सुसुप्त अवस्था में स्वयं ज्योतिष बोधन में समस्त प्रतिबंधकों का अभाव सुसुप्ति अवस्था में सिद्ध नहीं कर पा रहे हो इसलिए नहीं नहीं सिद्धांति कह रहे हैं पूर्व पक्षी को, को सिद्धांति कह रहे हैं अतो अत्र इति तदापि अनर्थकम् तदा अनर्थकम् उस समय भी ये विशेषण अनर्थक ही है यदि पूर्व पक्षी सुसुप्ति अवस्था में संपूर्ण प्रतिबंधों का अभाव बताने में समर्थ होता तब तो त्रयम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति वाक्यस्थ अत्र शब्द के सामर्थ्य से मन का अभाव दिखाना सार्थक होता लेकिन ये नहीं हुआ सुसुप्ति अवस्था में परिच्छेद रूप प्रतिबंध बना ही रहा तो फिर स्वप्नावस्था में अत्र इस विशेषण के सामर्थ्य से मन का अभाव वर्णन करना गलत है इस हाँ? यहां पूर्व पक्षी समझना उनको जो मंद ब्रह्म भीत है यानी वेद में श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन विचार का सामर्थ्य नहीं रखते और ये मानना चाहते हैं सुसुप्ती अवस्था में स्वप्न अवस्था में मन का अभाव स्वीकार करना चाहते हैं ऐसे अविवेकी जन जो हैं, उनको यहां पर पूर्व पक्षी समझना ठीक है जिनको पहले मंद ब्रह्मविद शब्द से कहा गया एकात्म ब्रह्मविद नहीं एकात्म ब्रह्मविद है जो समस्त उपनिषदों का परम तात्पर्य मुख्य जो एक आत्मतत्व है उसमें निश्चित करते हैं उपनिषदों का विचार करने में श्रवण मनन निधि ध्यास करने में समर्थ है उनको तो कहा गया एकात्म ब्रह्मवीत और मंद ब्रह्मवीत है उपनिषदों का श्रवण मनन निधि ध्यास सामर्थ्य रहित वेद के प्रति श्रद्धा रखते हैं लेकिन वेदार्थ नहीं समझते वे यहाँ पूर्व पक्षी है अतो अत्र विशेषण तद अभी अनर्थकम इ <coughs> हो जाएंगे जो आत्मा को भोक्ता स्वरूपतः मानना चाहते हैं वेदांति को छोड़ करके बाकी पांचों न्यायिक वैशेषिक मीमांसक सांख्य योगी तरही अब कथम इत्यादि का अवतरण है टीका में भाष्य में आ रहा न कथम तरही इत्यादि वाक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तही विशेषण से गतिव्या शंकते कथम तर्त तो तक मृषा भाष्य वाक्य था ना पूरो वाला अत्र न से लेकर के तत्रापि पुरुषस्य स्वयं ज्योतिषेन अर्धभारापने अभिप्रा मृषा यहाँ तक के ग्रंथ से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ प्रथम विकल्प कौन सा विशेषण सामर्थ्य से मन का अभाव सिद्ध करना चाहते हैं हम ऐसा मानने वाले का जो प्रथम विकल्प था वो दूर हुआ उसका निराकरण हुआ अब दूसरा विकल्प है कि विशेषण का फल मात्र पूछा जा रहा है अत्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती इस वाक्य स्वप्न के वाचक अत्र इस विशेषण का प्रयोजन पूछा जा रहा है यदि तो वो प्रयोजन की शंका है इसलिए कहा कि तर ही विशेषण से गतिर वक्तव्य अत्र इस विशेषण का फल बताना चाहिए इस अभिप्राय से ये द्वितीय शंकते ने द्वितीय विकल्प की शंका की जा रही है कथम तर ही पुरुषः स्वयं ज्योति अत्र पुरुष स्वयं ज्योति इस वाक्य में अत्र इस विशेषण का प्रयोजन क्या है किस अभिप्राय से इस अत्र पद का प्रयोग है यदि मन का अभाव बताने के लिए नहीं है अत्र पद तब तो उसका क्या प्रयोजन है स्वप्न को बताने वाले अत्र पद का इसका उत्तर पहले दे रहे हैं सिद्धांत एकदेशी सिद्धांती तो देंगे बाद में सिद्धांती एकदेशी पहले उत्तर देते हैं अन्य शाखात्वात अनपेक्षा सा श्रुति यहां से लेकर के श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकवात यहां तक के द्वारा तो एक प्रकार से सिद्धांत एक देशी के द्वारा पूर्वपक्षी की शंका का समाधान और उस समाधान से पूर्व का असंतुष्ट होना ये समा उस समाधान में सिद्धांत एक देशी के द्वारा बताया गया जो समाधान है उसमें पूर्व के द्वारा दोष दिखाया जाएगा और फिर सिद्धांती जो पूर्व की शंका है अत्र विशेषण के फल विषय को उसका उत्तर देना सिद्धांति के ओर से प्रारंभ होगा एवं तरह श्रीणुश्रुत्यर्थम हितवा सर्वम अभिमानम इत्यादि से हाँ उससे पहले तक ये जो दो ढाई पंक्ति आ रही हैं वो सिद्धांत एक देशी और पूर्व इनका आपस में संवाद है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं